उन तीनों आदमियों के अंदर जाने के बाद उसमें से जिसने चेक वाला सूट पहना हुआ था उसने वहां पर मौजूद लोगों को बताते हुए कहा हम लोग मुंबई बार एसोसिएशन से हैं मिस्टर मेहता ने हमें अपनी मौत के बाद उनकी संपत्ति का हिसाब करने के लिए कहा था ये सारे डॉक्यूमेंट हैं और कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी है जैसे उसने ये बात कही वहां पर खड़े बाकी के दो लोगों ने डॉक्यूमेंट्स निकालकर दिखाना शुरू कर दिया जैसा कि मिस्टर मेहता जी की डेथ हो चुकी है उस आदमी ने आगे बोलते हुए कहा कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमें उनकी वसीयत के बंटवारे का और उनकी आखिरी इच्छा के बारे में पब्लिकली सबको बताना है नियम के मुताबिक उनकी ये इच्छा तुरंत ही प्रभाव में लाया जाएगा उधर वार्ड के दरवाजे पर खड़े खड़े विक्रांत मैनेजर अग्निहोत्री के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था अग्निहोत्री को विक्रांत ने पहले ही सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे थे और विक्रांत के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही वो तुरंत ही वार्ड के भीतर पहुंचा और सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का नाटक करने लगा क्योंकि तो मैनेजर अग्निहोत्री ही मिस्टर मेहता के सबसे क्लोजेस्ट पर्सन थे और वो ही मिस्टर मेहता की सभी चीजों का ध्यान देते थे ऐसे में मोहिनी से लेकर कंपनी के सभी अधिकारियों को अग्निहोत्री के ऊपर पूरा भरोसा था अग्निहोत्री जो भी कह दें उस पर ये लोग आंख मूम कर भरोसा करते थे ऐसे में विक्रांत ने अग्निहोत्री के इसी विश्वास का फायदा उठाया अग्निहोत्री ने बड़े ध्यान से पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा और फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए इशारा कियागल है वहाँ पर मौजूद लोगो को दिखाया ताकि लोगो को यकीन हो जाए की डॉक्यूमेंट वाकई में बिल्कुल सील्ड पैक्ड है इसके साथ वहाँ पर खड़े एक दूसरे आदमी ने कैमरा निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया ताकि ये सब देखने में बिल्कुल असली लगें पहले तो उस आदमी ने डॉक्यूमेंट के फाइल की सील तोड़कर अंदर से पेपर को निकाला फिर उसने मिस्टर मेहता का पोर्टफोलियो डिस्क्राइब करना शुरू किया उसमें मिस्टर मेहता की पूरी प्रॉपर्टी और उनकी सभी कंपनियों एजेंट्स स्टॉक शेयर सेविंग और लैंड प्रॉपर्टी यहां तक की सभी लग्जरी गाड़ियों तक का हिसाब और उनकी कीमत के बारे में बताया फिर उसने वहां पर मौजूद लोगों को देखते हुए कहा देखिये मिस्टर मेहता ने अपनी बीमारी के कुछ दिन पहले ही जब निर्णय लिया था दरअसल वो नहीं चाहते थे कि उनकी मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी और पैसों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह का विवाद खड़ा हो इसीलिए उन्होंने बॉम्बे कोर्ट के कुछ सीनियर एडवोकेट और बार एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स के सामने लीगली अपनी सम्पत्ति का पूरा बंटवारा कर दिया था उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी इस आखिरी इच्छा का ऐलान उनकी मौत के बाद पब्लिकली किया जाए इसीलिए आज हम यहाँ पर सारे लीगल पेपर्स और मिस्टर मेहता की वसीयत के बारे में बताने आए हैं। फिर उस चेकदार मेहता इंडस्ट्रीज के अंतर्गत सभी कंपनियों को और अपने सभी स्टॉक शेयर होल्डिंग अपना घर और उनके बैंक खाते और प्राइवेट सेविंग में पड़े हुए सभी संपत्ति को लोक कल्याण के लिए सामाजिक संस्था में दान देने का निर्णय लिया है सिर्फ मोहनी कंपनीज के नाम की कंपनी में मिस्टर सूरज मेहता की पत्नी मोहनी मोहनी मेहता और उनकी दोनों बेटियों शगुन मेहता और सलोनी मेहता की बराबर हिस्सेदारी होगी क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग कौन है लो? मोहनी ने यह सब सुनकर अचानक से चिल्ला पड़ी उसके साथ ही वहाँ खड़े कंपनी के डायरेक्टर भी काफी हैरानी में पड़ चुके थे मोहनी को चिल्लाता हुआ देख विक्रांत के इन तीनों आदमियों ने ये चेहरे का रंग उड़ चुका था उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी इसी तरह से उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए आगे पेपर पढ़ते हुए कहा देखिए मिस्टर मेहता ने साफ तौर पर अपनी वसीयत में ऐसा करने का कारण भी बताया उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी कंपनी बनाने के लिए समाज और लोगों से बहुत योगदान लिया है लेकिन इसके बदले में कभी समाज को कुछ दे नहीं सका इस बात को लेकर मुझे हमेशा से पछतावा होता रहा है मैं हमेशा से ही समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था अपने जीते जी तो मैं ऐसा नहीं कर सका लेकिन मौत के बाद जरूर ऐसा करना चाहूंगा इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को सामाजिक संस्था में दान करने का निर्णय लिया वैसे ये लोग जो बातें कर रहे थे वाकई में उसमें कोई सेंस नहीं था सब बिना आधार की बातें थी नहीं ये सब झूठ है सब झूठ बोल रहे हैं आप लोग वो ऐसा कभी नहीं कर सकते आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे है उन्होंने बेहद गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा नहीं ये सब सही है मुझसे खुद मेहता साहब ने कहा था कि वो समाज के लिए कुछ दान पुण्य करना चाहते है वो हमेशा से ये सब करना चाहते थे मेहता के मैनेजर अग्निहोत्री ने कहा अग्निहोत्री के बोलने के बाद तुरंत ही वहां पर मौजूद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लेकर बाकी के सभी लोगों ने इस वसियतना तो डर और घबराहट से भरा हुआ नजर आ रहा था वो अपनी आंखों में आंसू भरे हुए मिस्टर मेहता की तरफ देख कर कहने लगी नहीं सकते हो ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ बहुत हताश और परेशान नजर आ रही थी वार्ड रूम के भीतर काफी शोरगुल और दुख वाला माहौल बन चुका था तभी मेहता के इस निर्णय को जानकर काफी अचंभित नजर आ रहे थे और सब आपस में काफी कानाफूसी कर रहे थे कंपनी के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर मेम्बर अग्निहोत्री से सारी चीजें कंफर्म कर रहे थे देखिए अभी हमारे पास ये सभी ओरिजिनल लीगल पेपर है इस ऑरिजिनल पेपर को हम अपने साथ ही रखेंगे बाकी आप लोगों को इसकी एक कॉपी उपलब्ध करवा दी जाएगी ताकि किसी को कोई भी आपत्ति न हो और अगर किसी को कोई आपत्ति होती भी है तो वो बार एसोसिएशन से या फिर सीनियर एडवोकेट से जिन्हें खुद मिस्टर मेहता ने सेलेक्ट किया था उनसे मिलकर बात कर सकते हैं इसके बाद उस चेकदार सूट वाले आदमी ने बाकी के दोनों आदमियों को यहां से निकलने का इशारा किया और फिर पलक झपकते ही ये तीनों आदमी अपना काम करके यहां से बाहर निकल गए वार्ड रूम से बाहर जाने के बाद तुरंत ही इन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए अंगूठा दिखाते हुए अपना काम डन करने का इशारा किया फिर विक्रांत ने तुरंत ही स्वाति की तरफ देखते हुए कहा चलो अब हमारी बारी ध्यान से काम करना है किसी को शक नहीं होना चाहिए और कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी को घबराना नहीं है विक्रांत ने पहले सभी टीम मेंबर्स को समझा दिया और फिर तुरंत ही उन्हें लेकर एक साथ वार्ड रूम के भीतर धड़धड़ाते धर हुए दाखिल हो गया अचानक से विक्रांत और उसके साथ पहुंची पुलिस की टीम को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग चौक उठे विक्रांत ने भीतर पहुंचकर अपना आई कार्ड सामने रखते हुए कहा हम लोग मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच से है आप मिसेस मोहनी मेहता है ना आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा विक्रांत ने मोहनी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया उससे पहले ही बोलना शुरू कर दिया मोहनी जी हमारे पास आपका अरेस्ट वारंट है आपने मिस्टर मेहता की दोनों बेटियों के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपको हमारे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा क्या दिमाग खराब हो गया क्या आप लोगों का एक के बाद एक लोग आ रहे हैं और यहाँ पर बकवास करके जा रहे हैं दिमाग ठिकाने पर तो है न उन्होंने जरा असी भी नहीं घबराई बल्कि उसने बेहद सख्त रूप अख्तियार करते हुए जवाब दिया आपने मिस्टर मेहता की दोनों बेटियों के मारने के लिए एक करोड़ रुपए की सुपारी दी थी वो पैसे बरामद हो चुके हैं अब आपके पास बचने का कोई चारा नहीं है विक्रांत ने कहा क्यों मारूंगी और खुद रवि मेहता ने अपना जुर्म कबूल लिया है न उसने साफ बताया कि उसने सोमेश पांडे को पैसे देकर मेरी दोनों बेटियों का मर्डर करवाया और उसने मुझे फंसाने का भी प्रयास किया था तो फिर ये सब ड्रामा क्या चल रहा है अब आप लोग खुद ही नहीं कंफर्म हो पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत ये सब सुनकर और देखकर वहां और मौजूद कंपनी के ऑफिसर्स के भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा सब बेहद हैरानी के साथ विक्रांत और मोहनी की तरफ देखने लगे हम्म, तो तुम अभी भी अपनी गलत मानने को तैयार नहीं हो विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा ठीक है फिर जब तुम अभी भी नहीं मान रही हो तो फिर मैं खुद ही यहाँ पर सबके सामने पूरी कहानी बताता हूँ फिर खुद सब ही सबको तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी देखो सही बात तो यह है कि मैं बहुत दिनों से इस केस की जांच कर रहा था और मुझे शुरू से लग रहा था कि इस पूरे मर्डर केस की मास्टरमाइंड तुम हो लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि असली मास्टरमाइंड तुम नहीं बल्कि वो है